रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार मित्रों आज इकतीस जुलाई का दिन है आज ही के दिन सन अठारह सो को धनपत राय श्रीवास्तव यानी हमारे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है उन्हीं की एक कहानी कुत्सा स्वर अनुराग शर्मा का यदि आप भी अपनी मनपसंद कहानी उपन्यास नाटक धारावाहिक प्रहसन झलकी एकांकी या लघु कथा को अपनी आवाज देना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें आइए सुनते हैं कुत्सा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 संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम भी गिर जाते लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करेगा विचारक को यह भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े ही नहीं या पढ़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गए पदमा ने कहा महाशय का काम तो बड़े उत्साह से करते हैं लेकिन अगर हिसाब से देखा जाए तो उनके जिम्मे में एक हजार से कम ना निकलेगा उर्मिला देवी बोली खैर का को तो क्षमा किया जा सकता है उसके बाल बच्चे हैं आखिर उनका पालन पोषण कैसे करें? जब वो चौबीसों घंटे सेवा कार्य में ही लगा रहता है तो उसे कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए उस योग्यता का आदमी पांच सौ वेतन पर भी न मिलेगा अगर इस साल भर में उसने एक हजार खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है लेकिन महाशय खा तो बिल्कुल निहंग है जोरू न जाता अल्लाह मिया से नाता पर उनके जिम्मे भी एक हजार से कम ना होंगे किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे श्यामा देवी उद्दंड होकर बोली महाशय गा को इसका जवाब देना पड़ेगा भाई साहब यूं बचकर नहीं निकल सकते हम लोग भिक्षा मांग मांगकर पैसे लाते हैं इसलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों शराबें उड़ाई जाएं और मुजरे देखे जाएं रोज सिनेमा की सैर होती है गरीबों का धन यूं उड़ाने के लिए नहीं है यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा मैं भरी सभा में रगे दूंगी उन्हें जहां 500 वेतन मिलता हो वहां चले जाए राष्ट्र के सेवक बहुतेरे मिल जाएंगे मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूं मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर कभी किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया पर न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे लोगों का ख्याल था कि मैं समय बहुत कम देता हूं और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य किया ही नहीं इसीलिए मैंने रूटकर इस्तीफा दे दिया था मैं उसी पद से बेलॉस रहकर भी निकाला गया महाशय गा हजारों हड़प करके भी उसी पद पर जमे हुए हैं क्या यह मेरे उनसे कुनह रखने की काफी वजह न थी मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ न करना चाहता था किंतु पर्दे की आड़ से रस्सी खींचता रहता था मैंने रद्दा जमाया देवी जी आप अन्याय कर रही हैं महाशय गा से ज्यादा दिलेर उर्मिला ने मेरी बात काटकर कहा मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपए से शराब पिए शराब की जिन दुकानों पर हम धरना देने जाते थे उन्हीं दुकानों से उसके लिए शराब आती थी इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूं मैंने और खींची लेकिन ये तो तुम भी मानती हो कि महाशय गा केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं पिलायती कपड़ों को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए वो थोड़ा है उर्मिला देवी कब मानने वाली थी बोली उन्हें चंदे संस्था के नाम पर मिलते हैं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 देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता उसके लिए त्याग करना चाहिए यही आलोचनाएं चल रही थीं कि एक दूसरी देवी आई भगवती बेचारी चंदा मांगने गई थी थकी मांी चली आ रही थी यहां जो पंचायत देखी तो उसमें रम गई उनके साथ उनकी बालिका भी थी उम्र कोई दस साल की होगी इन कामों में बराबर मां के साथ रहती थी उसे जोर की भूख लगी हुई थी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 शहर वाले झूठ बोल रहे हैं बेटा बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की आंखों से देखा शायद वो समझी मैं भी महाशय गा के ही भाई बंदों में हूं क्या आप कह सकते हैं महाशय गा शराब नहीं पीते हां वे कभी शराब नहीं पीते और महाशय का ने जनता के रुपए भी नहीं उड़ाए वह भी असत्य है और महाशय खा मोटर पर हवा खाने नहीं जाते मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं है बेटा अपराध नहीं है राजाओं के लिए रईसों के लिए अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए ये बहुत बड़ा अपराध है लेकिन ये तो सोचो इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है पैदल कहां तक दौड़ेंगे पैरगाड़ी पर तो चल सकते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ये लोग शांत दिखाना चाहते हैं जिससे लोग समझे कि ये भी बहुत बड़े आदमी है हमारी संस्था गरीबों की संस्था है यहां मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम चल ही ना सके और शराबियों के लिए तो यहां स्थान ही ना होना चाहिए आप तो चंदा मांगने जाते नहीं हमें कितना लज्जित होना पड़ता है आपको क्या मालूम मैंने गंभीर होकर कहा तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए कि ये सरासर गलत बात है हम और आप इस संस्था के शुभ हैं हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं हमें तो यह देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं मैं यह नहीं कहता कि का खा और गा में बुराइयां नहीं हैं संसार में ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां ना हो लेकिन बुराइयों के मुकाबले उनमें गुण भी बहुत हैं यह तो देखिए हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं मकान बनाते हैं जायदाद खरीदते हैं और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं ये बेचारे तो चौबीसों घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं ये तीनों ही साल साल भर की सजा काटकर लौटे हैं तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों बालिका ने विचारपूर्वक दृष्टि से मुझे देखा फिर बोली ये बताइए महाशयगा शराब पीते हैं या नहीं